का होता है लेकिन इसी जगत के विस्तार के साथ धन तो के जो उत्पन्न होते हैं वो भी माए का रूप इसे के कारण जीव को नाना प्रकार के कले होते हैं अविद्या के अवस्था नाना प्रकार के मानसिक विकास है उत्पन्न होकर के उसे पीड़ा पहुंचाते हैं किसका वर्णन जैसे मोह क्या तो है काम क्या है कृष्णा तो तो तो तो तो तो क्या है किस प्रकार से किया पहुंचाते हैं उनका सबका गठन किया कुछ और ही प्रकार के क्लेश है मानसिक क्लेश बताते हैं की गौ तक सम्यता मिलते ही कैसा ऐसा गौन है जिसेता नौ सम्यता गुण कृष्णता है ऐसा बुखार चल जा तो जाए जिसमें की बेहुशी आ जाए और जबकि कुछ बोलने लगे बदने लगे उसी का बुद्धि बिना ठिकाने रह गए कावलतन आ जाए कैसे बुखार के सम्यता आप कहते हैं तो ऐसा सम्मे जैसे सम्यता बहुत लोगों को आता रहता तो है उन बिना बुखार के वो है गुरुतृ किता तो प्रकाश आए क्यों कदम अच्छाइयाँ नहीं ले सकते हैं सदगुण किसी व्यक्ति में आ गए तो उसका भी अभिमान इसे हो जाता है ये अतिथि लगाया जा है कि फिर उसे सब प्रकाश हो जाता है उसका अभिमान हो गया और फिर वो अपने गुणुणों के कारण से उनका शिका बोलने लगता है उसका व्यवहार और बाध संयमित नहीं रहते लेकिन मुख्य रूप से महीने में सतम सर इन तीनों को जब दूर करते हैं तब व्यक्ति भयंकर जो गुण पदा हो जाता है। तमुगुण भी दोनों तमें करता है जो भी करता है लेकिन अगर सत्यगुण कुछ ठीक ठिकाने बना रहे तो इनके ऊपर नियंत्रण बना रहता है वो रहते हुए भी तमोग रहते हुए अपने आप को संभाल लेता है सत्यगुण के पं ज्यादा हट होने पाती सीमा के अंदर मर्यादा में बना भले ही काम होगा आने तो रूप को संभाले होगा कमी गुणों के कारण से भले ही आलस्य प्रमा आगे तो भी उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण होगा लेकिन सबके भी बिगड़ जाए उसमें भी गड़बड़ी पैदा हो जाए तो फरगति पालन हो जाता है फिर उसका जो वो अमर्यादित हो जाता है मर्यादा से ही नहीं होगा तो सीमा से नहीं होगा उसके लिए कोई नहीं कोई तो विधान नहीं कोई धर्म कर्म नहीं सदृष्ठ ऐसे व्यक्ति को आ जाती है जा, जा, तो ये स्थिति जब है तो वो सर्वता हो गया अनियंत्रों के व्यक्ति हो गया जब सीमा में नहीं रह गया तो उसकी सन्का की स्थिति है अभी आदि शंकर के मानस लोगों का बर्ण फिर का भी शुद्धि करेंगे गर्व थे तब उनको कहेंगे लोग सकल जाति कबारे तो पूरी तो रूपये बहुत तो सुंदा इत्यादि वर्णन करेंगे वहां पर काम पाठ लोग काम पास और लोग कुछ उसके है तो पित्त और प्रत्याशन छाती धारा और तीनों प्रीति करें जो तीनों भाई उपज सम्यता दुख है ठ कहा है की प्रीति करें जो तीनों भाई तो सन्न पाठ तो वो है की जब इन गुरो के कारण उत्पन्न हो जाए और उसके सब क्षेत्र में प्रकोप करने लगे तो व्यक्ति को सम्यताश हो जाता तो षन्नकाश के मानी से वो उसकी जगह की छुटाने श्री नाम नहीं रहती वो कुछ नहीं भूल सकता है हताश आ जाए व्यवहार ही उसका गलत सब कैसे जीनता कभी कही नहीं हुआ तो तो संग नहीं पे ही सन्न साथ नहीं हुआ मैंने सही कह जाता है इसका कभी कभी और कहीं न मान मत कही और फिर कैसे ऐसा कौन हुआ जिसमान मत में दुष्के छेदा हो कैसे मैं छोड़ दिया हो बचा दिया नि बिना देहे देख मन देख में देखना विदय ही मैंने बिना दे दे किसी को तो यदि हृदय को तो बिना सीधे मान और मत ने छोड़ दिया हो तो ऐसा घूमने में कोई मैंने सबको मैन और मत खोया था उसके कारण उनका हृदय छदता स्वयं अपने आप को यह सब देता अपने हाथ को ही अपने हृदय में अपने मन को दिन ही अपने आप कष्ट तो देने वाले विदा उन्हें अपने आप ही बात बता दूसरे को कह रहे जितने आप देखी हो ये सबके है ना जैसे सम्यता से भी हो गया तो सम्यता से पीड़ित तो व्यक्ति को अपने आप पीड़ित हो और दूसरे को प्यार हो ऐसी किसी को मानमद हो गया तो उससे स्वयं हृदय ही जलेगा छिदेगा अपने आप ही उसे क्रिया पहुंचाए तो दूसरे को क्या ये सब जितने अधिकार किसी पूछने के लिए हानिकारक नहीं है जिसके अंदर हो गए उसी के लिए हानिकारक उसी को क्रिया पहुंचाते हैं वही दुखी होता है मान अभिमान उसका जो नफा कर रहे हैं, जो वस्तुएं जैसी को प्राप्त हो जाती है अभी धनु के प्राप्त हो गई यवन प्राप्त हो गया सब प्राप्त हो गया यशु की प्राप्त तो उसका अभी अभिमान हो जाता मेरे साथ जो है और किसी के पास नहीं मेरे साथ और किसी के पास नहीं वो जो है मुंशी कहे तो भी कहीं न कहीं उसका ये भाव में रहता है और यदा जदा प्रकट भी होता जब दूसरे से व्यवहार करे दूसरे को ही न और उससे अपने आप को किसी समझे तो समन्द्रवृत्ति के कारण क्यों तो क्यों दूसरे प्रत्यक्ष समझे तो अपने आप को क्यों अभिमान के कारण समझे तो कुछ नहीं समझ की नहीं रही आएगी नग नहा चल गया फिर में तो फिर मद मतदा जो व्यक्ति होता है जैसे कि समाता है मतदाणे के पिता भी मध्य हो गया पागल पुरुष में भी आ जाता है के के कारण यह कार्य करता है, ये सब जगह को छेड़ने वाले हैं, है देखने वाले या पहुंचाने वाले जल वन तो जर जड़ से नहीं बलका रहा व्यवस्था प्रकार का जड़ है उस समय के बदले के जल के मैंने उठाने का तरह और उठाने के लिए बलकारा मन जैसे दुखा चाहता है तो चोरी लगती है उसको और ताटता है परेशान होता है किसी प्रकार की युवावस्था में भी काम के बाद विकास है बहुत प्रबल हो जाते हैं और इस समय प्रति जरूर हो उनको पीड़ित होता है कई हो जाए उन्होंने कई शतक दिखे तीन शतक उनमें से एक श्रृंगार शतक तो श्रृंगार शतक में यौवन की निंदा है। होती उन्होंने यौवन के कम से कम दस पंद्रह दोष बताए की विवाह व्यक्ति को ये ये दोष हो जाते है। और वो सब जितने भी दोष हैं, वो सब इन्हीं काम प्रो विकारों के कारण पूर्व जन्म से व्यक्ति जितना भी प्रारंभ लेकर के आता है और तो जैसे संस्कार उसके व्यक्ति के पूर्व जन्म के पांच होगा अधिक लोग के तो जो कुछ भी तो है संस्कार प्रक्रद वे बावस्था में चाहे उतना प्रकट न हो लेकिन युवावस्था में जब शरीर परिपुष्ट हो जाता है आसान हाथ पौषण मजबूत हो जाते हैं तब तो ये जितने संस्कार प्रारंभ किया, पूर्व जन्म के आए हैं वो भी तरल होकर के प्रकट होते तो हैं उस समय पूरी रूप से अपने जितने पूर्व जनुकाश का संस्कार है उसकी अभिव्यक्ति उसी समय पर क्षण में आ जाता है शेष संस्कार लेकर किया है और उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसी प्रकार का जीवन दे रहा है फिर ये पहले पता नहीं चलता और बाद में ही जब व्यावस्था सनाश हो गई शरीर शिथिल हो गया अंतरियां शिथिल हो गई तो उसके बाद में मित्र वो प्रकोप उसका नहीं रह जाता फिर उथिला चल जाता है शिथिल हो जाता है भले ही उसके दुख से संस्कार उस जीवन में भी अर्जित किए गए लेकिन फिर वो अर्जट नहीं पाते क्योंकि अभी व्यक्ति के उनके साथ ही इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते और व्यक्ति कैसे हूँ इसलिए युवा युवावस्थाएं सबसे ज्यादा है कि इनके विकारों के प्रकट होने का अवसर है जैसे जो है कई नई गलतागा ममता से इतर घट में मुताजा और ममता मैंने मेरा कम ये मेरा ये मेरा ये मेरा इसको ममता कहते हैं मन से मैंने मेरा नमस्त ममता जिसमें हो वह ममता ये ममता कैसे यश बात कर देती है व्यक्ति की मैंने जो बदला लड़ता है ममता भी कहा जब ममता व्यक्ति में होती है तो सबसे पहला जो पक्षपात करना लगता है न्याय दूर है वो अपने जो, जो भी अपने लोग हैं उनके प्रति वो करें जरूरी है तुमको तो भी उनको गोमान नहीं मिलेगा पर जो दूसरे लोग हैं अपने जो भिन्न है वो चाहे इतने गोमान है उनको दो ही दिखाएंगे ये ममता का प्रथा है सावधान होकर के अगर दूसरे व्यक्ति में देखें, तो पहचान निकल भी आ जाए अपने आप में देखें क्या हम तो ही कहा हमको तो सही कहा है हमें तो बिल्कुल साथ हम तो साथ एक ही प्रकार से अपने आप जब हो व्यक्ति ठीक निर्णय नहीं ले पाता जजमेंट इसके ऊपर गलत हो जाता है दूसरों से देखें तो उसका आई देता है ममता के कारण व्यक्ति का है और फिर उससे जो है जनता के ईपर उसको समझा और फिर उसका ये निशान होता आप देखो जैसे दूसरे को देखना हो तो बहुत से नेताओं को आप जहां वो मंत्री संतरी हो गए तो उसके बाद में फिर वह अपने पुत्रों को अपने सागरों को भतीजों को और दूर तो के जितने लोग होंगे बस उन्हीं को सबको जितने भी इस प्रकार के लाभ पहुंचाने के उनके अधिकार में प्राप्त हो गया कंट्रोल के दुकानें देने का हो गया कचरे तो ब देने को हो गया और यू बोर्ड लाइसेंस का हो गया तो सब बोर्ड को वो दिखाई देगी जो अपने अपने हैं बस उन्हीं देते चले जाएंगे ममता के कारण परिणाम फिर उसका क्या होगा कि दूसरे लोग तो देखेंगे अपने फिर उसकी नहीं करेंगे देखो हम बात करें होगी अब फिर अग्रहित होगी मानस फिर उसका आदेश उस प्रकार से होने लगे कि बदनामी होगी कि फिर ऐसा कर रहा है जो फिर ऐसा कर रहा है ये अन्याय कर रहा है तो आप एक किस प्रकार से है जिसकी कोई यश को नष्ट करती है वहां साफ दिखाई करने लगता और ये कैसे कि उन्हीं की बात नहीं है वो तो मान लो एक देश व्यापी विश्वव्यापी उदाहरण बन गए लेकिन जो अपने छोटे गायरे में जहाँ कही है वहां पर वो अपने ममता के कारण इसी प्रकार के अपेक्षी बनता रहता है मच्छर का दीछा। दीछा भी कलन करने मच्छर माने ईर्षा ईर्षा के कारण वो दृष्टिकलंक होता है जिसको भी ईर्षा हो जाती है तो वो डरते तो डरते देखते हुए वो हो गई और फिर दूसरे का हम पहुंचाना नाक पहुंचाने करने लगता है और फिर तो वो हो तल के खाने लगता है मैंने ये मकसद को साधारण बात नहीं को इतनी नहीं कि ईर्षा है ईशा ईर्षा शब्दों को गलत में प्रवृत्ति भी करती है ईर्षा के कारण अंकित कार्य करने एक व्यक्ति ने अपने घर के कारण मकान कमा लिया और उसको बड़ा ख्याल रखा ऊंचा मकान बनाता रिक्शा के कार थे उसके घर में आग लगा दी जब आग लगा दी तो फिर उसके कार में फिर वो पकड़ लिया के कारण से आग लेकिन देना चाहिए जब पकड़ गया था वो उसके बाद फिर जो उसके लिए वो सजगने में और तमाम उसको गर्म चलने लगी प्रद्यक में हो जाता तब मच्छर जो है व्यक्ति को वंचित कार्य करने के लिए इस प्रकार से प्रवृत्त करने का हानि पहुंचती है उसके बाद मच्छर काल कलम कलम लावा और काल में शोक समीर बुलावा कहते हैं किसी को शोक समीर में कौन नहीं तोड़ मैंने शोक रूपी तूफान चलता है प्रत्येक उसमें भाग चढ़ा जाता है उड़ जाता है शोक जैसे एक तूफान आदि चले और जबकि अपने आप को सवाल एक खड़ा है उसको पहले भी कपड़े फाकेंगे उसके उससे सीए लगेंगे उतरे जाएंगे जैसे सवाल संभाल के लपेटेगा और लेकिन ग्यारह सू पारा नहीं आ जाए तो जैसे धक्का लगेगा वही तो कहते हैं शोक इस प्रकार से आधी तूफान की तरफ से नहीं एवं तेज गाय की तरह से तूफान की तरह है देखिए उससे शोक से बचने की कोशिश करे कोशिश करे लेकिन नहीं हो जाएगा कथम का दे रहा कहते हैं कि कारण में शोक समीवर बताया व्यक्ति को दुखी करते रहते हैं और इसका शरीर चिंता आदमी को लेकर शोक को तो समझो आदमी सुख की तरफ है और चिंता को समझ लो सब सपने की तरफ है चिंता भी एक मानसिक विकार है चिंता में ऐसा हो पहुंचाने वाले, तो ऐसा में कौन, मनोरथ में है वो कीले की तरह से कीट के मन भूम की तरह से और दाल शरीरा शरीर जो है नकली, जैसे नकली में भूम लगे तो भूम उस नकली को खा जाता सब उसके भूसा भूसा बना करके उसको जो है निकाल दिया उसमें से काट काट करके और छेदी छेद छेदी करके दो लकड़ी कमजोर हो गई दुर्बल हो गई और लकड़ी को उठाओ जरा सा पटक दो ऐसी सही जो है ये है ये जो दुर्बल होता जाता है बार बार होता जाता है निरंतर कमजोर पड़ता जाता है तो कहते हैं ये मनोरथ के कारण से मनोरथ मान कामना नाना प्रकार की जो अपराप्त वस्तुएं उनके प्राप्त करके कामना और उनके प्राप्त होने में सुख की आशा करना ये बराबर मन में घूमता ही रहता है चौबीस घंटे मनोरथ बने रहते हैं ये हो जाए तो ऐसा हो जाए ये हो जाए तो अच्छा हो जाए ये हो जाए तो अच्छा हो जाए ऐसा हो जाए तो और अच्छा हो तो जाए ये नाना प्रकार के मनोरथ मन में बराबर होते ही रहते हैं और ये शरीर में धून की तरह से लगते हैं और शरीर को छीत छीत करके दुर्बल बना इतना परिपुष्ट शरीर इतना स्वस्थ इतना मजबूत सार इसी के कारण से जब वो हो के करके दुर्बल होकर के वृद्धावस्था ला देता है और वो उठना बैठना भी मुश्किल उसके लिए एक एक कार्य करना चलना फिर सब काम उसके लिए मुश्किल हो जाता शरीर की सारी शक्ति खड़ा करने वाले है ये सब चिंता और इच्छाएं कामनाए मनोरथ और जिसने लाभ घुन को वो धीरा कहते ये घुम मनोरथ कीट जो है जिसको न लगा हो ऐसा कौन है मन सब कौन के की लगेगी ऐसा थोड़ी जिंदगी में कभी न कभी एक आध दिन लग जाता है अरे ये सारी जिंदगी से पैदा हो सबसे मरते था, रोज लगा ही रहता है जब घुन लगता है तो लकड़ी है जैसा थोड़ी आज धुन लग गया आज घुन लग गया अरे जब उसमें देखो तो पता लगे कितने दिन से घुन लगा लकड़ी सब खाली को ली होगी रोज जैसे धुन हर वक़्त काट रहता जैसे उसको नींद पड़ती नहीं कुरकुरकुर उसके भीतर काटते रहता काटते रहता लकड़ी को जिसमें घुन लगाओ उस लकड़ी के पास देखो तो हर समय उसमें आवाज आती रहेगी कुरकुर कुरकुर आवाज आती रहेगी वो काटता रहता बस ऐसे ही मनोरथ तो चौबीस घंटे रहते हैं जितने हर समय उसके जीवन को रस इसी प्रकार से चूह जाते हैं उसको दुर्बल कर देते हैं अशक्त कर देते हैं सुतुल लोटी स्नाती मत इन कृष्ण मलिनी अब देखो ये बुद्धि भी मलिन होती है तीन प्रकार के ऐसाओं से ऐसा इच्छाएं कामनाएं तीन प्रकार की माने प्रबल कामना समस्त कामनाओं को तीन भागों में बांट सकते हैं एक सुत्र दूसरी विष्व तीसरी लो पुत्र वित्त लोपेषणा ये तीन ऐसाएं है कहलाती हैं इनके अंतर्गत सभी आ जाते हैं और नाना प्रकार की इतनी कामनाएं तो कृषि के अंतर्गत आते जाते हैं जैसे पुत्र की कामना हुई तो पत्नी की कामना पति की कामना धन तो संपत्ति की कामना फिर की कामना फिर उसके लिए कोई नौकरी चाकरी व्यापार की कामना ये सब एक से एक जुड़ी हुई कामनाएं फिर उसके साथ साथ वो सब आते जाते हैं तो कामना भी आ गई अब वो शुभकामना से विधक कामना, कामना उत्पन्न होना स्वाभाविक है अगर न सुख आवश्यकता है तो पत्नी की भी आवश्यकता नहीं तो फिर मकान की जरूरत है वो भी जरूरत नहीं तो फिर पैसे की जरूरत है क्या करना है, कर पैसा तो उसकी भी जरूरत नहीं वो तो, तो आगे चल करके फिर उसकी वहाँ से आगे भी एक के बाद एक कामनाएं ये लिंक कामनाएं हैं एक कामना उत्पन्न होती तो उसकी पूर्ति के लिए दूसरी का आई है दूसरी उत्पन्न होती है पूर्ति के लिए दूसरी का अर्थशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि धन आदि की कामना वस्तुओं की कामना व्यक्तियों को जो होती है उसमें कुछ व्यक्ति की कामना होती है कुछ उसके साथ पूरक कामना उत्पन्न होती है जैसे किसी व्यक्ति को कार की कामना है तो कार की से कार की कामना से पूरी छुटे पड़ चलो कार कार्य ले छुट्टी हो जाए पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ड्राइविंग की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर जहाँ रखो उसके लिए कमरे बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके फिर तो उसको उसमें खन नगर उसको तो उसका बैटरी उसकी डाउन हुई जा रही तो उसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसको ले जाकर उसको गैराज में लेकर के उसको ओवरालिंग नहीं करानी पड़ेगी बार बार नहीं पड़ेगी उसको फिर उसके साथ में कितनी और कामनाएं और भी होंगी और इसके साथ साथ एक कामना ये भी होगी कार का हमारे पास से चलो मित्रों को दिखाओ कि हमारे पास कार हो हैं उनको कभी बैठा लेकर के घुमाओ ये कामना कहा क्या अब जैसे ये कामना के बाद किस प्रकार से कामनाएं ये मल्टीप्लाई होती जाती है वो इस प्रकार से होता रहता ये ये कहते हैं लेकिन ये सुनाएं यही है ये दुनिया में क्यों नहीं है तो ऋषणियों ने विचार करते हुए टीम को घाटों में बांट लिया है मुख्य मुख्य टीम हो गए बाकी दुनिया की जितने भी कामनाए इन टीम के अंतर्गत आ जाती है लोक एकना के, के माने है यश कीर्ति स्वर्गाद की कामना भी आ जाती है इस जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करने के अच्छे कहनामें भले कहलाम है प्रशंसा तो हो हमारी ये सब उसमें लोक एसना की आ जाती है पहले तो व्यक्ति ने धन बहुत एकत्र किया उत् तेषणा हुई विषण धन भी प्राप्त किया खर्चा बहुत धन हो गया तो फिर उसको तो धन के साथ अब साथ अब लो तेषणा पैदा हो गई अब उस धन को अब खाने खरीदने से बढ़ गया क्या तो करें ऐसा कुछ करें कि लोग बात जो है हमारी प्रशंसा करें अन्य लोगों के बीच में हमको भी जान को भी करवाओ कोई धर्मशाला बनवाओ कहीं कुछ और प्रकार का स्मारक बनवाओ जहाँ पर की लोग जाने के यहाँ इन्होंने बनवाया इस प्रकार का कार्य किया आजकल अपने नाम के लिए फिर व्यक्ति यहां जिसके पास ज्यादा पैसा हो गया तो जीते न जीते इलेक्शन में खड़े हो जाए। हाँ बहुत लोग जान जाए कि कहा ये भी इलेक्शन लड़े पैसे का वहां प्रयोग कर रहे हैं किस लिए और कुछ नहीं पैसा है तो लोग बाग खर्च करेंगे कुछ न कुछ लोग बाग जानेंगे कितने लोग जानेंगे कहाँ ये भी खड़े तो ये लोकेशणा अंतर्गत आता सर ये क्रम क्रम से एक के बाद दूसरी ऐसा उत्पन्न होती जाती है और कब तो व्यक्ति नाना प्रकार की के कार्य करता जाता है कहते सुतवित लोगना पीनी कर मत इन कृष्ण मलिनी ये बुद्धि को तो मनन करने वाली है तो ऐसे मनन करने वाली साथ है मलिन के तात्पर्य यही है की एक तो की बुद्धि बहिमुखी पड़ती है जब कामना होगी तो बाईस जगत की तीनों वस्तुएं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होगी तब तो बुद्धि बहिर्मुखी होगी उन्हीं का चिंतन करेगी उन्हीं के प्राप्ति करने का प्रयास करेगी उनका संग्रह करेगी उनकी रक्षा करेगी तो उसी में बुद्धि लगी रहेगी बुद्धि अंतरमुखी होकर के अपने अंतरतम में देखे कि ये वृत्तियां क्या है कहां से उत्पन्न होती है कहां लीन हो जाती है इनका प्रकाशक कौन है इसके लिए कोई पुरस्त नहीं बस यही मन की मलिंदा बहिर्मुखी वृत्ति हो गई और फिर इन कामनाओं के कारण भी व्यवहार काल में व्यक्ति अधर्म का आचरण भी करने लगे अन्याय का भी आचरण करने लगे इनसे प्रेरित होकर करके तो ये भी सब उसके बुद्धि को मनन करने वाले इस प्रकार तो इनको अगर कोई ये ट्रेनिंग व्यक्ति को पहले से मिल जाए कि देखो इस इस प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं जीवन में तो वो व्यक्ति उनके प्रति सावधान रहे और जब भी हो तो वो समझ ले कि देखो ये हमारे लिए हानिकारक है इनसे दुख होगा क्लेश होगा परेशानियां उत्पन्न होंगी संसारी क्लेश इसी के कारण से है ये उसको समझ में और सावधान भी रहे उनसे तो कही के मत इन कृपिनी और कहते हैं ये सब माया करी परिवारा कहने का तात्पर्य है ये सब माया का ही परिवार है माया किसे कहते हैं कहते हैं बस इन्ही की लिस्ट बना लो इसी का नाम माया है और मत ढूंढते फिरो कहीं माया है कैसी है अपने आप के मानसिक विकार है इन्हीं को समझ लो यही अविद्या माया है और प्रबल अमित को बर पारा इसके दो बातें माया की जी बताई तुलसी राजनी एक तो ये बहुत प्रबल है और दूसरी अमित है मित्र की मन इसकी कोई सीमा नहीं बात साल इसका रूप है ये ये गिनाने के लिए तो थो थोड़ा बहुत गिना दिया लेकिन बड़ी भारी लंबी चौड़ी माया है ये व्यक्ति को सब तरह से परेशान करने वाली है और बड़ी शक्तिशाली है शक्तिशाली मैंने कोई फिर समझ भी ले कि हमारे अंदर इस प्रकार का विकार है अब इनको सबको पढ़ा तो अपने आप देखा भी तो लगा कि हाँ ममता है हाँ मोह है हाँ विद्या है समझ भी लिया तो कहा कि समझ लिया तो दूर कर दो अपनी विकल्प तो है कि हटा दो फिर हटाए नहीं हटती है बस जो हटाई नहीं हटती यही इसकी प्रबलता है व्यक्ति प्रयास करके भी इससे दूर करना चाहे तो उसके ऊपर बन नहीं चलता व्यक्ति ये कहते हैं कि प्रबल अमित को वर्ण है पारा इसका वर्णन करके कौन पार पा सकता है इतनी ये प्रबल है इतनी अमित है ये फिर कहते हैं शिव चत्रानंद गाय डिरा अब कहते हैं कि देखो ये इतनी डरावनी है इसकी प्रबलता इतनी अधिक है कि शंकर जी भी डरते हैं और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, अभी इसी इसीलिए